श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भावमुख अवस्था में भगवान श्री राम भावमुख अवस्था में रहने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव सभी के भावों को समझ जाते थे इस तरह भाव में श्री राम देव भावमुख अवस्था में रहकर स्त्रियों के समीप स्त्री तथा पुरुषों के समीप पुरुष के सदस्य होकर उनके प्रत्येक के भाव को ठीक ठीक समझ जाते थे इस बात को उन्होंने हम लोगों में से किसी किसी के समीप स्वयं व्यक्त किया है परम भक्तिमती किसी स्त्री भक्त श्री कृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी प्रेमानंद जी की माता जी ने हमसे कहा है कि एक दिन श्री कृष्ण देव ने हमसे कहा था लोगों को देखते ही मैं यह जान जाता हूँ कि कौन कैसा है कौन अच्छा है तथा कौन बुरा है कौन सुजन्मा है और कौन कुजन्मा है कौन ज्ञानी है और कौन भक्त है किसको धर्म लाभ होगा और किसको नहीं ये सारी बातें मुझे विदित हो जाती हैं किंतु किसी से कुछ कहता नहीं उनके मन को कष्ट होगा इसीलिए भावुक अवस्था में रहने के कारण ही समग्र जगत उनको सदा सर्वदा भाव में प्रतीत होता था उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि स्त्री पुरुष गाय घोड़े लकड़ी मिट्टी सभी मानव विराट मन में एक एक पृथक पृथक भाव समि के रूप में उत्थित तथा विलीन हो रहे हैं और उस भाव के आवरण में रहकर अनंत अखंड चिदाकाश में कहीं स्वर्प तथा कहीं अधिक मात्रा में उनका प्रकाश हो रहा है और कहीं मानो आवरण की गहराई में एकदम आच्छ हो जाने से उनके अस्तित्व तक का अनुभव नहीं हो रहा है आनंदमयी के निष्कलंक मानस पुत्र श्री रामकृष्ण देव जगदम्बा के पाद पद्मों में पूर्वक अपना शरीर मन चित्तवृत्ति आदि सर्वस्व समर्पण कर समाधि के बल द्वारा अशरीरी आनंद स्वरूपता को प्राप्त कर उनमें सदा के लिए विलीन होने के निमित्त यात्रा कर चुके थे किंतु वहां पहुंचकर उनको वह विदित हुआ कि दबदम्बा का अभिप्राय कुछ दूसरा ही है अतः उनकी आज्ञा को सिरोधार्य कर द्वैताद्वैत विवर्जित अनिर्वचनीय अवस्था में लीन अपने मन को बलपूर्वक पुनः विद्या के आवरण में आवृत्त कर निरंतर वे माँ के आदेश का पालन करने लगे उन पर प्रसन्न होकर अनंत भाव में जगत जननी ने भी उनके शरीरधारी के रूप में अवस्थित रखकर एकत्व की इतनी उच्च अवस्था में उनके मन को सदा के लिए स्थापित कर दिया कि अनंत विराट मन के भीतर जितने भावों का उदय हो रहा है उन सभी भावों को उस स्थिति में अवस्थित रहकर ये सर्वदा अपना समझने लगे तथा उन पर इस प्रकार उनका आधिपत्य स्थापित हुआ कि उनको प्रभु श्री राम कृष्ण देव को देखने से ही ऐसा प्रतीत होता था कि जो माँ है वे ही संतान है और जो संतान है वे ही माँ है चिनमय धाम चिनमय नाम चिनमय श्याम हमारे लिए जितना कहना संभव है उसका हमने उल्लेख किया पाठक अब आप स्वयं यह चिंतन करें कि अनंत भावरूपी श्री रामकृष्ण देव कौन थे